आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नवल वर्मा जी बैठे हैं और बड़ी मुस्कान से वो ठहाके लगा रहे हैं हमारे साथ और कुछ अच्छी रचना लेकर आए होंगे तभी तो खुश नजर आ रहे <laughs> आई जाती है इतनी जो है वो हंसी वो मैं अंदर जेह में बर्दाश्त नहीं कर सकता खैर आपको मेरी बातों पे लगना भी जरूरी है अगर लगने में बुराई क्या।, क्या है? <laughs> क्योंकि जब तक हम अपने दिल को जला करके रोशनी नहीं करेंगे तब तक श्रोता तक हमारी बात जाएगी जाएगी नहीं सही बात है तो इसी अदा को लेकर के एक किसान था बेचारा वो जंगल में गया और लकड़ी काट रहा था अच्छा अच्छा और एक कुआ उसके नीचे था तो काटते काटते एक लकड़ी काटते काटते उसकी कुड़ी जो है वो पानी में गिर गई गिर गई गिर गई तो वो बेचारा हताश हो गया बेरोजगार हो गया दुखी हो गया उसने कहा कि अब मेरा क्या होगा रो रहा था दो दिन हो गए रोते रोते घर भी नहीं लौटा तो भगवान को दया आई और उसने वो प्रकट हुए बोले हे किसान बालक तेरा कुछ खोया है हाँ बोले मेरी कुलाड़ी खो गई तो भगवान अंदर गए और उन्होंने सोने की कुलाड़ी उसको भेंट की तो किसान रोने लगा नहीं बोले ये मेरी कुलाड़ी नहीं है आपसे गलती हुई है भगवान फिर गए अंदर और फिर उसको एक चांदी की कुल्हाड़ी ला करके दी बोला नहीं नहीं आपको गलत फेमी है मेरी लोहे की कुलाड़ी है और इससे तो लकड़ी कटेगी भी नहीं तो उसको ये मालूम है कि ये सोने चांदी की जो कुलाड़ियाँ हैं लकड़ी काट ही नहीं सकती मुझे तो लोहे की कुलाड़ी चाहिए जिससे मैं काट करके अपना जीवन चला सकूं कितना भोला इंसान को देख करके भगवान प्रसन्न हुए और दोनों कुलाड़ी उसको दान में दे दी तो देखा अपने नवल वर्मा की जो शब्दों की जो रचना है और वो किसी भी कवि की अगर रचना को पढ़ते हैं तो वो भी अपने रंग में उसको सुनाते हैं ये उनकी खूबी है ये उनकी खूबसूरती है जो हमने अभी सुना और अभी हमारे साथ हैं पूजा जी पूजा जी जो हैं हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जोक लेकर आए हैं चलिए नवल भाई हम पूजा जी से जोक सुनेंगे पूजा जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कुछ अपनी बातें बताइए धन्यवाद मैं पहले आपका करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया कि मेरा जोक श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर सकू ऑन 90.4 फोर एफ रेडियो मधुबन पे जी, और जो मैं ये आपको सुनाने जा रही हूँ ये पॉलिटिक्स की बात है अच्छा हमारे नवल जी भी बहुत अच्छे हास्य कवि हैं और काफी हास्य कविता उन्होंने सुनाई है तो अच्छा, हमें बड़ी खुशी है कि आप एक नई जो बात है हमें सुनने को मिलेगा नेताओं का भाषण बिल्कुल तो मैं आपको पहले एक सीन क्रिएट करके दे देती हूँ ताकि जी। वो बिल्कुल एक समा बन जाए और आप हाँ, वहां पर, पर आप वो इमोशंस को <laughs> ले पाएं भावनाओं को समझ पाएं तो एक सीन जो है कि बहुत सारे नेतागण बैठे हुए हैं और भाषण चल रहे हैं उनके क्योंकि आपको पता है नेता लोग भाषण ही देते हैं नेताएं बैठे हैं उसमें भाषण चल रहे हैं उसमें एक नेता जो बैठा है वो बिल्कुल न्यू है न्यू एंट्री हुई है उसकी और उसने जीवन में कभी भाषण नहीं किया है अपने तो वो बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि भाशन मेरा भाशन क्या होगा हाँ। और अपनी ये चिंता वो अपने साथ वाले के साथ में शेयर करता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ भाषण कहते किसे आप मुझे बताइए थोड़ा तो उसका वो जो साथ में बैठा है व्यक्ति वो उसको कहते हैं भाषण वो तो बहुत सिंपल है बस बात से बात निकालते जाओ और भाषण हो गया तो ये जो व्यक्ति बैठा है तो इसको बहुत हैरानी होती है कि सिर्फ इतना ही होता है भाषण में बाद से बात निकालनी होती है ये तो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल सभी श्रोताओं को भी बताना चाहूंगी कि आपको भी अगर कहीं भाषण करना है बात से बात निकालते जाइए और आप भाषण कर, कर सकते हैं कहीं भी कभी भी कैसे भी कोई से भी स्टेट में और कोई से भी स्टेज पर तो एक हाँ हमें सुना दी बिल्कुल बिल्कुल हम मैं उसी भाषण का एक सैंपल एक नमूना आपको सुना देती हूँ पर मैं ये कहना चाहूँगी सभी श्रोताओं से और नवल जी से भी की वो ये वाला भाषण ना करे ये भाषण उस नेता पर ही अच्छा लगता है अच्छा अच्छा जी सुनाइए तो वो नेता की जब आखिर बारी आती है और वो स्टेज पर मंच पर जब चढ़ते हैं तो वो नेता इस प्रकार शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मैं कोई स्पीकर या लाउड स्पीकर नहीं हूँ जिसे नेता लोग भाषण देते और नेता में नेता तो सरदार पटेल हुए सरदार पटेल जब मरे उनकी छाती पर दो फूल गिरे एक कलकंद और एक गुलकंद गुलकंद गुलकंद तो पेट की बीमारी की जड़ होती अरे जड़ जड़ तो खरबूजे की बड़ी लंबी होती है अब खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग बदलता है रंग रंग तो पक्का जापानियों का umm होता है जापान में एक बार वार हुआ अब जी वार तो कई प्रकार के होते हैं सोमवार मंगलवार और मालूम है आपको मन मन तो बड़ा चंचल होता है जी आपको मालूम ही होगा मन तो चंचल होता है चंचल चंचल तो जी मधुबाला की बहन भे, का नाम था अब मधुबाला को दिल की बीमारी थी बेचारी मधुबाला जी को दिल की बीमारी थी अच्छा दिल क्या है तो दिल तो एक मंदिर है आपने सुना ही है मंदिर अच्छा मंदिर तो वो जगह होती है जहाँ शांति होती है और शांति वो तो जी मेरे घर के पीछे रहती है अब आप जानते हैं कि पीछे रहना तो ठीक नहीं पीछे रह गए नवाब पटोदी उनकी बीवी का नाम था शर्मिला टैगोर उनकी चार सहेलियां थी कामनी कौशंग राखी और रेखा रेखा रेखा तो जी दो प्रकार की होती है एक हस्तक रेखा और एक मस्तक रेखा मस्तक रेखा उनके सिर पर चमकती है जिनके सिर पर ताज होते हैं और ताज वो तो रामलीला में पहना जाता है रामलीला रामलीला साल में एक बात रखी और हम सभी को बहुत बहुत हंसने का एक मौका मिला इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सुन रहे रेडियो मधुबन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो <coughs> <skrisa> आगागागा। बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिख लाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है जमाने के सुरताल के साथ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 ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल धन्यवाद हम के पग घूंग के पग घुंग बाँध मीरा नाच थी के पग घुंग बांध मीरा नाच थी और हम नाचे बिन घुंगू के के पग घुंगू बाँध मीरा नाच थी तीर किस काम का है जो तीर निशाने से झूके झूके झूके रे के पग घुंगरू बाँध मेरा नाची थी पग घुंगरू बाँध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी ना ना हा के पग घुंगरू बाँध मेरा नाच थी Sa sa sa ga ga re re sa ni ni ni sa sa sa. Sa sa sa ga ga re re sa ni ni ni sa sa sa. Sa sa sa ga ga re re sa ni ni ni sa sa sa. Ga ga ga papa mama ga re re re ga ga ga. Ga ga ga papa mama ga ni ni ga ga ga. Pani sa pani sa pani sa pani sa. Ma pani ma pani. Pani, re re re re re re re re rega rega rega rega rega, pa pa pa pa pa magar esane zaba esane sa sa esane sa sa esane sa sa esane sa sa esane sa sa esane sa sa, pa pa pa magar magar rega rega rega esane, sa re sa re rega rega rega magar magar pa pa pa magar esane zaba, magar esane zaba, magar esane zaba.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 पराया धन पराई नारे नजर मत डालो बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर भूके फूके फूके रे के पग घूंग पग घुंगू बाद नाची थी पग घुंगरू बा मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी के पग घुंगरू बा मेरा नाची थी कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं नवल वर्मा जी से और उनकी काव्य और रचनाओं को सुन रहे हैं नवल वर्मा जी मैं आपको आज एक गंभीर रूप से डुबोना चाहता हूं हूँ कहीं हंसने की एलर्जी ना हो जाए अच्छा इसीलिए तो गंभीर भी होना चाहिए जी जी, जी, जी क्योंकि क्यूँकी जब आदमी हंसता है तो शायद कोई गम दबाता है क्या बात किसी ने कहा है तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो चुप रहे क्या बात अच्छा ये किसकी रचना आप सुनाएंगे आज ये जो रचना है ये हमारे राजस्थान के कारोही गांव के हैं महाराज शिवानंद सिंह जी क्या बात है उनकी रचना है सुना आ, रहे हैं वाह मैं मन ये उनकी किताब है हुँ, हुँ, हुँ। इसका एक ये रचना है इसके अंदर मैं आपकी नजर करने जा रहा हूँ मैं ना संत हूँ और ना सरोवर मैं ना मेह हूँ मेह माने बादल बादल मैं ना मेह हूं और ना तरुभर क्या बात है एक अदना सा करे सो भरे क्या बात है बहुत खूब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो करे सो भरे चोर के एवज में साहूकार ना मरे क्या बात है चोर के एवज में साहुकार साहूकार ना मरे जैसा करे वैसा भरे घोड़े का घास गधा गा चरे क्या बात है घोड़े का घास जो है वो गधा न चरे।, चरे जो करे सो भरे फिर उन्होंने इसी बीच कविता में एक बहुत अच्छी बात कही है जी जो मैं आपकी नजर करता हूं पुष्प एक अर्पित किया उनको तो वो बोले पुष्प एक अर्पित किया उनको तो वो बोले पुष्प तो हमारे पास भी है अभाव बस नहीं आभाव बस यानी जो पुष्प है वो जो मुस्कुराता है उसका कोई अभाव नहीं है मेरे पास भी पुष्प है वो अपने जीवन को जो अपने मन को वो शेयर करना चाहते हैं अच्छा, अच्छा। कि कोई उन्हें फूल दे रहा है तो फूल तो उनके पास भी है नहीं। नहीं। पर जो फूल कभी मुरझाता नहीं अभाव बस नहीं मैंने भाव बस अर्पित किया है मैं तुम्हारे ही लिए है मैं तुम्हारे लिए यह भी तो जो मेरे पास है वो भी तुम्हारे लिए क्या बात है? एक ने बड़ी चार पंक्तियां कही हैं वो भी मैं आपकी नजर करता हूँ आंसू सदा बाहर ही नहीं आंसू सदा आंखों के बाहर ही नहीं होते भीतर भी झर जाते हैं कभी क्या बात है बाहर कोई डूबे ना डूबे भीतर तो डूब जाते हैं सभी क्या बात है बाहर कोई डूबे ना डूबे तो, तो डूब जाते हैं सभी वे मेरे लिखे हुए त्रुटि ढूंढते हैं ढूंढते वो मेरे वो मेरे। रहे उसे पढ़ ना सके और मैंने इतना लिख डाला गधे झेल ना सके क्या बात है बहुत को किसी भी कवि की अगर रचना को पढ़ते हैं, तो वो भी अपने रंग में उसको सुनाते हैं ये नवल वर्मा की रचनाओं के खूबी है ये इनकी खूबसूरती है जो हमने अभी सुना तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम को लेकिन अभी सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कृत रहो मुश्कर छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लग प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लग प्यारा जग सारा मेरे मन को किया तूने क्या इशारा तू जो कहे जीवन तेरे लिए मैं गाओ तेरे लिए मैं गाओ गीत तेरे बोलों पे, लिखता चला जाओ लिखता चला जाओ मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा इशारा बदलाए मौसम लग प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा प्यार से मैं भर दो प्यार से मैं भर मर दू खुशिया भर की तुझको नजर कर लो तुझको नजर कर लो तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा छू मेरे मन को किया तूने क्या इशारा श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम नवल वर्मा की रचनाओं के साथ डूबे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें उनसे हो रही है काफ़ी अच्छी रचनाएं वो हमारे सामने रख रहे हैं तो मैं आप सभी की तरफ से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अंत में इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक अंतिम कविता रखते हैं वो देश प्रेम से शरावर होता है तो देश का एक रचना मैं नवल वर्मा से कहूँगा कि फिर से आप सामने रखिए एक देशभक्ति की रचना आपके सामने मैं रख रहा हूँ तो वर्मा जी कहते हैं नवल वर्मा के था था था। भारत के जवानों भारत को पहचानो भारत के जवानों भारत को पहचानो क्या बात ये विश्व का तीर्थ स्थान है भारत मेरा महान ये विश्व का तीर्थ स्थान है भारत, भारत मेरा, मेरा महान क्या बात भारत मेरा वाह खून बहा के हमने आजादी को पाया कौन बहा के हमने आजादी को पाया क्या बात है? हर दिल में झाको तिरंगा लहराया हर दिल में झाको तिरंगा लहराया आपस में लड़ जाएंगे तो बोलो कहाँ जाएंगे आपस में लड़ जाएंगे तो बोलो कहाँ जाएंगे ये मिट्टी हमारा जीवन है हमारा ही शमशान है क्या बात है बहुत खूब भारत मेरा महान है भारत मेरा महान है भारत मेरा महान धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ मैं कभी नवल वर्मा वाणी को विराम देता हूँ क्या आवाज़ है आप वाणी को विराम दे रहे हैं तो श्रोताओ हमने बहुत ही सुंदर रचना भारत मेरा महान है नवल वर्मा के शब्दों से सुने बहुत ही प्यारा सा कविता हमारे सामने रखा देश प्रेम का उन्होंने हर बार वो इस तरह की कई सुंदर रचनाएं हमारे सामने रखते हैं तो इसलिए मैं आप सभी की तरफ से और मेरी और से उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से रुखसत होना चाहेंगे कहते हैं कि मिलना और बिछड़ना और बिछड़ना फिर मिलना दिल तो नहीं करता कि हम नवल वर्मा और आप न बिछड़े लेकिन वक्त का तगाज़ा है कि हम बिछड़ कर फिर मिले ऐसी बनी हुई ये कहानी है तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम सभी इजाज़त लेते हैं और फिर हम वादा करते हैं कुछ नए रचनाओं के साथ आपके साथ होंगे इसी कार्यक्रम में इसी सिलसिले में तब तक दीजिए इजाज़त और आप सभी खुश रहिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो झंडा तिरंगा है ये हमारी भारत माँ की शान इस झंडे को पाने में भी रोने दे दी जान नहीं धब्बा लगवाया देश आजाद कराया नहीं धाबा लगवाया देश आजाद कराया सुहास चंद्र ने फौज बनाई नाम हिंद आजाद भगत सिंह ने वतन के खातिर छोड़ दिया घर बार नहीं वो हिम्मत हारे चंद्र से करते प्यारे नहीं वो हिम्मत हारे चंद्र से करते प्यारे भारत माँ की आनवान पर कर दे हम बलिदान नहीं हम जान देंगे भारत माँ की शान शत्रु से पाली लेंगे